आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज का इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी को बहुत सारे अच्छे कवियों को आप मिलेंगे और उनकी रचनाओं को सुनेंगे तो मैं आप सभी को बता दूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में राजेंद्र स्वर्णकार है और सरिता शर्मा है किशोर पारी किशोर है गोविंद बरतवाज इन सभी की कविताओं का आप आनंद उठाएंगे लुफ्त उठाएंगे तो दिल थाम के बैठिए अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के रखिए और मैं इन सभी लोगों का स्वागत करते हुए सीधे जोड़ना चाहूंगा राजेंद्र स्वर्णकार जी से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में संस्कार के बढ़ते चरण में राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं राजेंद्र शरणकार बीकानेर राजस्थान से आपके समक्ष मैं कृष्ण से संबंधित राधिका से संबंधित और बांसुरी से संबंधित कुछ छंद रखना चाहूंगा जरूर जरूर आपका छंद सुनने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने कविता का क्रम है कब से शुरू किया लगभग बीस साल हुए हैं सर चल। चल। बहुत और बहुत। मैंने लगभग साढ़े गीत गजल छंद लिख लिए और मैं मेरी मौलिक दोनों में ही प्रस्तुत करता हूं तीन सौ से ज़्यादा मेरी स्वयं की मौलिक दुनिया बनाई हुई है क्या बात, और क्या? कुछ वीडियो एल्बम बाहर भी गीत बने हैं राजस्थानी फिल्मों में भी मेरी कुछ डिमांड बन रही है धीरे धीरे प्रगति हो रही है मंचों पर मैं जाता रहता हूं और कई मंच मंच पढ़ चुका हूं राजस्थान में भी और राजस्थान से बाहर भी चलिए राजेंद्र जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी आनंद आएगा आपका कविता सयानप कपूर अलीलाधारी है कृष्ण से संबंधित पहले कुछ दो चार रख रहा हूं। जी किस किस लीला का बखान करूं सां रतु तो चतुर सयाना न कपूर अलीलाधारी है किस किस लीला का बखान का छलता है छलिया छलिया है सभी को दिन रैन तो भी चाहते इसी को क्योंकि बड़ा मनोहारी है भक्त प्रेमी चाहते सो चाहते हैं इस पर शत्रु बैरी तक वारी वारी बलीहारी है छोटा सा है नाम कृष्ण करतब बड़े अकेला लाखों जादूगरों लीलाधारियों पे भारी है और कृष्ण पर जब मैं लिखने बैठा तो मुझे लगा कि इतना श्रेष्ठ लिखा जा चुका है मुझा नए नए युग का नया रचनाकार क्या लिखेगा लेकिन मैंने हिम्मत के साथ प्रयास किया और छंदों की शुरुआत इस तरह से की सूरदास मीरा रसखान ने किया सूरदास मीरा रसखान ने किया जो वैसा कृष्ण गुण गान का कौन कर पाएगा भाव का अभाव होगा शिल्प भी साथ देगा शब्द न मिलेंगे जो भी लेखनी चलाएगा लेकिन कृष्ण भक्ति उपजी जोर में अंतर में कृष्ण भक्ति उपजी जोर में अंतर में वो झूम झूम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण गाएगा कृष्ण नामोच्चारण ही कालांतर में कभी तो काव्य महा काव्य महा ग्रंथ बन जाएगा क्या बात है। और फिर यत्न किया कि यत्न करती है दिन रैन कवि की कलम लिखने को नित्य श्रेष्ठ छंद छटपटाती है वाँ वाँ। कर देती कोरे कोरे कागजों को कारा कारा लिखती है लिखा हुआ स्वयं ही मिटाती है कृष्ण राधा वेणु ब्रज रेणु कुंज गलियन यमुन कदम्ब लिखने को अकुलती है कृष्ण राधा वेणु ब्रज रेणु कुंज गलियन यमुन कदम्ब लिखने को अकुलती है कृष्ण की कृपा के बिन कवि की कलम कभी सूर मीरा जैसा काव्य रच नहीं पाती है लेकिन मैं हताश नहीं हुआ मैंने प्रयास निरंतर जारी रखे जी जी और बहुत छोटा सा एक नाम मेरे हाथ लगा कृष्ण नाम तो लिखा है कृष्ण नाम तो लिखा है कृष्ण काव्य महाकाव्य मान पढ़ता सुनाता और गाता ही रहूंगा मैं ज्ञान की गंगा नहीं तो भाव रस यमुना में डूबता उतरता उबरता बहूंगा मैं कृष्ण के चरण चिन्ह ढूंढता रजत रज माथे पर धारे पथ मारग गहूँगा मैं मान अपमान यश अपश सुख दुख निंदा और स्तुति सम भाव से सह निंदा और स्तुति सम भाव से सहूंगा मैं और मैं राजस्थान का कवि मैं जानता हूं कि ब्रज के रचनाकारों ने इतना सुंदर कृष्ण के लिए लिखा है कि मैं उनकी बराबरी कभी कर नहीं पाऊंगा लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मैं धुन का पक्का व्यक्ति हूँ तो मैं कृष्ण से सीधे ही बात करते हुए कहता हूँ नहीं ब्रज सम माटी मेरे मरुधर की रे, नहीं ब्रज सम माटी मेरे मरुधर की रे, हमारे लिए तो यही केसर चंदन है मुझे मेरी मिट्टी पर भी गर्व है खेजड़ी खेजड़ी बांवल खींप जाड़ ही हमारे लिए है कदम्ब आम्र कुंज नंदन कानन है खेजड़ी बवल खींप जाड़ ही हमारे लिए है कदम्ब आम्र कुंज नंदन कानन है नहीं ब्रज सम माटी मेरे की रे हमारे लिए तो यही केशर चंदन है प्रेमियों के मान मनोहार में प्रसिद्ध है तू सुना है तुम्हें भी प्रिय हर दिन जन है आगत का स्वागत पधारो देश का में नमन है में नमन है बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सोनकार जी बहुत ही प्यारी सी कविता आपने पाठ जो पढ़ा पढ़ा आपने कृष्ण लीला पर कृष्ण की महिमा पर और साथ साथ आप ब्रिज के साथ राजस्थान को जोड़ा यह बहुत ही खूबसूरत चंद था बहुत ही अच्छा लगा हमें तो चलिए दोस्तों आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर पर संस्कार के बढ़ते चरण आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और अभी सीधे मैं जोड़ना चाहूंगा सरिता शर्मा जी से जी सर धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत है आपका आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए हमें <laughs> जी सर नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सरिता शर्मा है मैं आसाम तेजपुर की रहने वाली हूँ वैसे तो मौलिकता मेरी राजस्थान से जुड़ी हुई है लेकिन विवाह के पश्चात मुझे वहाँ जाना पड़ा वहीं मेरी जिंदगी का सबब बन गया चलिए सरिता शर्मा जी मैं चाहूँगा कि आप अपना कविता सुनाइए जी सर आ, कविताओं के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में आए हुए मुझे पिछले पाँच सालों से मैं जुड़ी भी हूँ और बहुत कुछ अनुभव देखते हुए बहुत कुछ महसूस करते हुए मैंने कुछ लिखा है जी स्वागत है प्रस्तुत करती हूँ जिंदगी की रफ्तार यूं तेज हो गई जिंदगी की रफ्तार यूं तेज़ हो गई अपनों के प्रति प्रेम की गहराई कम हो गई अपनों के प्रति प्रेम की गहराई कम हो गई छलते रहते हैं सभी एक दूसरे को छलते रहते हैं सभी एक दूसरे को जिंदगी यह देखकर हैरान हो गई जिंदगी यह देखकर हैरान हो गई मेरी आगे की ही कविता है वो है सोच एक आदमी की जो सोच है उसे कहां से कहां लेके जाती है प्रस्तुत है मैंने सोचा नहीं था मैंने सोचा न था कि पाऊंगी वो जहाँ जिसका आभास मुझे न था मैंने सोचा न था मैंने सोचा न था चलती गई उस राह पर चलती गई उस राह पर जहाँ मेरा अंत न था ऐसा मैंने सोचा न था लोगों ने वाह वाहि की लोगों ने वह वाहि की स्वयं से औरों में गई मैं मैं न रही ऐसा मैंने सोचा न था ऐसा मैंने सोचा न था आगे गई या पीछे गई जीवन की राह में आगे गई या पीछे रही पीछे गई इसी घुमटता में मैं कहाँ गई चू कहां हुई यह बताना उचित न था चू कहां हुई यह बताना उचित न था अरमानों की माला थी अरमानों की माला थी पहनने का प्रहर था उस वक्त मैं नहीं थी ऐसा मैंने सोचा न था अरमानों की माला थी पहनने का प्रहर था उस वक्त मैं नहीं थी ऐसा मैंने सोचा न था ऐसा मैंने सोचा न था धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सरिता शर्मा जी बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाया हमें और सोच पर आपने एक बहुत ही गहरी बात हम सभी को सुनाया है कि व्यक्ति चाहे तो अच्छा भी सोच सकता है और चाहे तो बुरा भी सोच सकता है तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की सोच लेकर वो जीवन को चलाता है अगर अच्छी सोच के साथ चले तो जीवन अच्छा बनेगा सर, अगर बुरे आ, सोच के साथ चले तो बुरा बन सकता है। ये सोच स मानसिक है कि आप जब कुछ बनने जाते हो तो आप पीछे वाले नहीं रहते हो बल्कि आपकी जो यथार्थ है वो बदल जाता है जहाँ आप एक दायरे में रहते हो वो दायरा आपसे अलग हो जाता है तो वही है सोच का कहना की आपकी सोच आपको कहाँ लेके जा रही है और आपकी क्या पहचान बना रही है बहुत अच्छा sir. प्रयास है आपका बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद hmm. शुक्रिया दोस्तों आप सभी को मैं कहना चाहूँगा संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं राजेंद्र सुरनकार को आपने सुना और उसके बाद सरिता शर्मा जी को सुना और इसके आगे आप सुनेंगे किशोर पारी किशोर जी को और उसके बाद गोविंद भरद्वाज को भी सुनेंगे लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से मजा लेते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम का आनंद लुफ्त उठाते आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में और हमारे साथ बहुत ही दिग्गज कवि हमारे यहाँ के भारत देश के जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी जो लहर है वो बन चुकी है और शुरुआत कृष्ण लीला से हुई है तो अब सीधे किशोर जी से जुड़ेंगे किशोर पारी किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने परिचय में पहले एक दुआ पढ़ना चाहता हूँ जी स्वागत है आपका चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर मैं किशोर हूं उम्र भर रहना मुझे किशोर क्या बात है <laughs> बहुत खो, बहुत खो। और मैं अपना काव्य पाठ मैं चाहता हूं कि हमारी मायड भाषा राजस्थानी में भी जी जी कुछ बात की जाए भाई रा, राज, राजेंद्र स्वर्णकार जी ने जो छंद पढ़े जी जी मैंने भी कुछ इनको देखकर प्रेरित होकर कुछ प्रयास किए <laughs> कृष्ण पे मैंने भी दो छंद लिखे और मेरी धर्म ने उन छंदों को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने राधा इसमें नहीं है इसलिए अधूरे हैं। अच्छा, फिर मैंने हर प्रतिदिन दिन में चार पंक्तियां श्री राधे लिखता हूँ और पिछले दो वर्ष से अनवरत रूप से देश के हजारों लोगों तक वो पंक्तियां पहुंचती है पहले वो दो छंद सुन लीजिए आप। जी स्वागत है कि को कानो मो को कानो सगड़ा ब्रह्मांड का नजारा में जय सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो जय भूख में प्यास में थाकी छाकी की सांस में छे रास में विलास में उल्लास में भी कानो तो धरती और व्योम में छ एक एक कोम में छोम लोम और विलोम में भी कानो छत्थर और मोम में अगन और होम में छ नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो चै नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो चै तो शारदा की वीणा में शारदा की वीणा में यशोदा यशोदामा का धीणा में चै भाईला सुदामा का च बीणा में भी कानो राग मल्हार में गजराज की पुकार में सरगम का चढ़ाव और उतार में भी कानो तो द्रौपदी विलाप में छोप्या का भी जाप में छ पद की अलाप में भी कानो राधिका की प्राण प्रिय बांसुरी की तान में छ बावड़ा किशोर का इंगान में भी कानो तो साहब जब धर्म ने सुना उसने रिजेक्ट कर दिया <laughs> उसने कहा राधा इसमें सिर्फ एक ही जगह आई है जबकि कृष्ण तो पूरे राधा के बिना अधूरे थे तब से मैं नियमित रूप से श्री राधे करके एक छंद लेखता हूँ मुझे मेरे मित्रों का बहुत स्नेह और प्यार मिलता है वो कुछ छंद में रोजमर्रा दिनचर्या के छंद है की भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे कृष्ण क नैया खुद आधे बिन श्री राधे टेलीफोन मोबाइल पर ना लो कहो डायल वाली टोन डालिए श्री राधे भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे तो कृष्ण क नैया श्या वरण है श्री राधे सबके सारे हरण है श्री राधे पर फंसते हैं संकट में जब खुद का ना विवधाओं का निराकरण है श्री राधे विवधाओं का निराकरण है श्री राधे क्या बात है बहुत तुम मुफलिस का हंगामा समझो श्री राधे चाहे मेरा ड्रामा समझो श्री राधे कुछ देने को पास नहीं है काना जी मुझको यार सुदामा समझो श्री राधे मुझको यार सुदामा समझो श्री राधे तो बेटी है तो उज्ज्वल कल है श्री राधे ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे बेटी पूजा की थाली में दीपक है घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे तो बादल बूंद समुंदर पहुँचे श्री राधे बन मस्त कलंदर पहुँचे श्री राधे ढाई अक्षर वाली मेरी ये वाणी सभी घरों के अंदर पहुंचे श्री राधे सभी घरों के अंदर पहुंचे श्री राधे और साहब इसमें मैंने अपने जीवन की कुछ समस्याएं भी जैसे दशहरे दशहरा आया तो दशहरे पे मैंने श्री राधे लिखा कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे कुंभकर्ण डेंगू से डर गया श्री राधे रावण गया दाल ने को अरहर की भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे मैं कविता का एक सिपाही श्री राधे कागज कलम और बस श्या श्री राधे भाव शब्द उपमाएं है हथियार मेरे वही लिखाते अक्षर ढाई श्री राधे वही और अंतिम पढ़ना चाहता हूँ मैं जी स्वागत है बिंदौड़ आए ही हम दौड़े श्री राधे बिंदौ आए ही हम दौड़े श्री राधे चलते कि ये पूछ मरो राधे कोचवान ये लीडर हमें समझते हैं जैसे हम तांगे के घोड़े श्री राधे जैसे तो मैं जिंदगी के हर विषय को हाशिम व्यंग में भी लेता हूँ तो कुछ शाश्वत मेरे मन की बात भी श्री राधे तक पहुँच बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर रचना आपने हमारे विशेष कार्यक्रम में संस्कार के बढ़ते चरण में आपने सुनाया किशोर पारी किशोर दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आप भी राधे राधे कर रहे होंगे और जुम रहे होंगे और मैं चाहूंगा कि आप झूमते रहिए खुश रहिए मस्त रहे क्यूँकी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट जी हाँ हमारा स्लोगन भी है सुनते रहो मुस्कराते रहो चलिए आपकी मुस्कान को बढ़ाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर से एक विशेष दिग्गज कवि के साथ आप खुशी जोड़ना चाहूँगा गोविंद भारद्वाज जी को जी हाँ आइए अभी सुनते हैं गोविंद भारद्वाज जी को स्वागत है दो छंद सुनाना जा रहा हूँ गोविंद तो जी छंद के, के पहले मैं आपकी अपनी पहचान को सुनना चाहता हूँ आप बताइए अपने बारे में मैं गोविंद भारद्वाज जी गीतकार शायर रेडियो पर टेलीविजन और कवि सम्मेलन और मुशायरो के मंचों पर अपना इसका मतलब है आप सब जगह छाए हुए हो जी जी आशीर्वाद है परमात्मा जी जी जी जी दो छंदों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहूंगा जी स्वागत है आपका क्योंकि बात कृष्ण और राधे की चल रही है जी जी जी तो मैं भी उसी क्रम में ये प्रस्तुति दे रहा हूँ जी एक बार बोल दो प्रणय की बात होठ से तो गीत ये अधीर के अबीर बन जाएंगे कि एक बार बोल दो प्रणय की बात होठ से तो गीत ये अधीर के अबीर बन जाएंगे और एक बार घोल दो ये रूप की तरंग रंग नैन जमुना के तीर बन जाएंगे कि एक बार घोल दो ये रूप की तरंग रंग नैन झर जमुना के तीर बन जाएंगे के आज की सभा में प्राण राख दो हमारी लाज बाद आज के सुनो फकीर बन जाएंगे के आज की सभा में प्राण राख दो हमारी लाज बाद आज के सुनो फ़कीर बन जाएंगे और फकीर बनने की बात की स्थिति है जी कि गाएंगे न गीत कभी दर्द के नवेदना के चेतना की छा बैठ बांसुरी बजाएंगे के गाएंगे न गीत कभी दर्द के नवेदना के चेतना की छा बैठ बांसुरी बजाएंगे और खाएंगे मधु करी और गाएंगे हरी को नाम झांझ मजीरते उमर पकड़ाएंगे कि राखेंगे तुम्हारो एक नाम को हृदय में नेम रात दिन दिन रात प्रेम सो निभाएंगे कि जो तक निभेगो नेम क्यों तक रहेंगे प्राण नेम ना निभो तो यो शरीर छोड़ जाएंगे कि जो तक निभेगो नेम त्यों तक रहेंगे प्राण नेम ना निभो तो यो शरीर छोड़ जाएंगे कि एक बार बोल दो प्रणय की बात होठ से तो गीत ये अधीर के अबीर बन जाएंगे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 बहुत ही अच्छी जो कविता है गोविंद बरतवाज जी हमें सुना रहे थे आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं संस्कार के बढ़ते चरण में आप सभी आनंद उठा रहे हैं बहुत ही अच्छे कवियों को आप सुन रहे हैं सबसे पहले आपने सुना राजेंद्र स्वर्णकार को उसके बाद सरिता शर्मा को और किशोर पारी किशोर जी को सुने और अभी अभी आप जो गीत का रस का आनंद उठा रहे थे गोविंद भरद्वाज के द्वारा आप सुन रहे थे चलिए आगे मैं जोड़ना चाहूँगा सीधे आपको दीपक अरोड़ा जी से वो भी एक बहुत ही सुंदर चंद या लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं तो आप सभी की तरफ से दीपक अरोरा का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर सर पहले मैं मैं अपना दो लाइनों में परिचय देना सर। जी स्वागत है क्योंकि मीडिया से भी जुड़ा कलम के दम पर दोस्तों हम गजब की जंग लड़ते हैं क्या बात दो छोटी छोटी रचनाएं पढ़ना चाहूंगा एक को थोड़ा तेरा में पढ़ूंगा रुठ जाना तेरा और मना मेरा रुठ जाना तेरा और मना मेरा दिल को धड़काता है मुस्कुराना तेरा मुस्कुराना तेरा दिल जलाना मेरा हंसी लगता है हर एक बहाना तेरा रूठ जाना तेरा रूठ कर इस कदर तुम न फेरो नजर रूठ कर इस कदर तुम न फेरो नजर देख लो जाने मुन्न तुम मुझे एक नजर दूर रह रहे के नजरें चुराना तेरा हंसी लगता है हर एक बहाना तेरा रूठ जाना तेरा एक छोटी सी रचना और पेश करना चाहूंगा सर ये जिंदगी मैं समझता हूं खुदा की हमें उधार की मिली है कभी भी वो वापिस ले सकता है तो जिंदगी से वास्ता रखने रखती कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं आपके सामने इस उधार की जिंदगी में गम के सिवा कुछ नहीं इस उधार की जिंदगी में गम के सिवा कुछ नहीं तुम घर हंसी होठो पे ला दो तो कोई बात हो इस उधार की जिंदगी में गम के सिवा कुछ नहीं तुम घर हंसी होठो पे ला दो तो कोई बात हो ज़िंदगी गिरी है उलझनों से इस कदर जिंदगी गिरी है उलझनों से इस कदर के सुलझाना है मुश्किल ज़िंदगी गिरी है उलझनों से इस कदर के सुलझाना है मुश्किल तुम गर ज़िंदगी की इस उलझन को सुलझा दो तो कोई बात हो आखिरी पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा स्वागत तोल मोल कर बात को जुबान से निकालते हैं तोल मोल कर बात को जुबा से निकालते हैं तुम अगर दीपक को बोलना सिखा दो तो कोई बात हो क्या बात? बहुत बहुत शुक्रिया सर, <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लग रहा था आखिरी में भी आपने बहुत ही अच्छी जो आपकी रचना है वो आपने सुनाया मुझे लगता है कि संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं भी सुनता रहूं इन कवियों को लेकिन वक्त की सीमा हमको कह रहा है कि अब विदाई का समय हो गया है तो चलिए दोस्तों तो जाते जाते फिर से हमारे दिग्गज कवि जो आज के इस विशेष संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में जुड़े राजेंद्र स्वर्णकार सरिता शर्मा किशोर पारी गोविंद भरद्वाज और दीपक अरोरा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी रचनाओं को बहुत ही प्यार से हम तक पहुंचाएं और हमारे द्वारा इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके कानों तक तो पहुंच गए और आपके दिल के अंदर कुछ गुदगुदी महसूस कराई होगी कहीं ना कहीं कुछ सोच आपके जीवन में नया आपके जीवन में आया होगा मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह नए विचारों के साथ प्रेम के शांति के विचारों के साथ जीवन को गुजारें और खुश रहे सदा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो